मार्क टूव काम का मजा हॉर्वर्ड गोल्ड स्मिथ चित्र फ्रेंक अब्बास में मिशोरी के एक छोटे से शहर में हुआ था उनका असली नाम सैमुअल क्लेमेंस था युवा सैम और उनके चचेरे भाई पक्के दोस्त थे वे एक साथ बहुत खेलते थे उन्हें जंगल में घूमना पेड़ों पर चढ़ना जामुन तोड़ना और नदी में तैरना दते और उछलते ही रहते हो सैम को स्कूल के घंटे बहुत लंबे और उबाऊ लगते थे एक दिन उसने कुछ मस्ती करने का फैसला किया उसने बिना जहर वाले एक सांप को अपनी जेब में रखा और उसे स्कूल ले गया देखो सब लोग सैम ने सांप को हवा में लहराते हुए कहा बचाओ उसके सहपाटी चिल्लाए डर के मारे सभी बच्चे अपनी सीटों से कूद पड़े बाप रे बाप सांप सांप पूरे कमरे में रेंगता हुआ आगे बढ़ा फिर वो टीचर मिस्टर क्रॉस के पैरों के पास आकर रुक गया मिस्टर क्रॉस ने सैम को बड़े गुस्से से देखा सैम लैंग्स चिल्लाए उस सांप को तुरंत बाहर ले जाओ अभी जी सर सैम ने सांप को उठाते हुए कहा अगले दिन मिस्टर क्रॉस ने सैम की मां से सांप के बारे में शिकायत की मुझे माफ सैम ने अपने जूतों की ओर देखते हुए कहा तो बहुत बड़ा और मेहनत का काम का है सैम ने बाढ़ को घूरते हुए शिकायत की वो बाड़ एक, एक मील लंबी है उस सजा के लिए तुम खुद को दोष दो माँ ने उत्तर दिया सैम ने अपने दोस्त सैंडी से बाढ़ को पेंट करने में मदद करने के लिए कहा मुझे माफ करना सैम ने कहा देखो मुझे कुएं से पानी लाने जाना है अलविदा की, खुद अब मैं क्या करूं? प्रार्थना के उत्तर में उसका मित्र बिल बोवेन यह तो बहुत बड़ा काम है बिल ने कहा काम सैम ने उत्तर दिया इसमें बड़ा मजा है तुम खुद ब्रश से पेंट करके देख सकते हो मजा विल ने हैरान होकर पूछा सैम ने बार बार बाढ़ पर पेंट ब्रश को आगे पीछे किया अगर तुम्हें किसी काम कर, को करने में मजा आए तो फिर वो काम बोझिल नहीं होता है सैम ने कहा क्या मैं कुछ देर ब्रश से पेंट कर सकता हूँ विल ने पूछा पेंट लगाने का मजा लेने के लिए तुम मुझे क्या दोगे सैम ने पूछा क्या तुम क्या मुझे उसके लिए तुम्हें कुछ देना होगा विल ने हैरान होकर पूछा बेशक सैम ने कहा चलो जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें दूंगा ठीक है विल ने कहा विल ने ठीक विल ने सैम को अपना सेब दिया जब विल पेंट कर रहा था तब सैम चबा रहा था। जल्दी उसका दोस्त ब्रिक्स भी वहाँ पर आया। ने से सभी लड़कों ने मिलकर बाढ़ को रंग दिया था सैम बिल्कुल भी थका नहीं था इसके अलावा उसके पास अब दो मेंढक दस कंचे कीड़ों का एक डिब्बा संतरे के छिलके और कुछ अन्य चीजें भी थी सैम ने खुद से वादा किया कि वो किसी दिन इन सब किस्सों को लिखेगा उन किस्सों को बुनकर वो एक मजेदार कहानी बनाएगा सैम को लोगों को लोगों हंसाना पसंद मार्क ट्वेन के नाम से तमाम किताबें लिखी बाढ़ को पेंट करने की कहानी मार्क ट्वेन की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक थी द एडवेंचर ऑफ टॉम शॉयर मार्क ट्वेन अमेरिका के पसंदीदा हास्यकारों में से एक बने एडवेंचर ऑफ टॉम शायर के बाद मार्क्ट ने दस अकल उनके अनुसार उसमें लिखे कारनामे सच थे। वे सब तब थे थे। वे जब वो एक छोटे लड़के थे। Mark Twain के जीवन की एक स... Mark Twain के जीवन की एक समय रेखा 1835 अठारह में पैतीस फ्लोरिडा मिशोरी के रूप में जन्म अठारह में उनतालीस परिवार हैनीबर्ग मिशोरी शिफ्ट हुआ 1843 सौ तिरालीस मार्क ट्वेन विलियम क्रॉस के एक कमरे वाले स्कूल में पढ़ने गए युवा ट्वेन ने अपने टीचर के बारे में लिखा उनका नाम क्रॉस था और स्वभाव भी खराब था क्रॉस एक आयरिश्वर कूद गया नदी पर एक प्रशिक्षु पायलट के रूप में काम शुरू किया अठारह सौ इकसठ अपने भाई ओरियन के साथ निवादा चले गए और खनन करने की कोशिश की अठारह वर्जीनिया सिटी टेरिटोरियल एंटरप्राइज के लिए एक रिपोर्टर के रूप में नौकरी की अठारह अपनी हास्य कहानी जिम स्म एंड जंपिंग फ्रॉग बाद में बस 800, शायर कोई बड़ी सफलता मिली अठारह सो बयासी प्रिंस एंड दॉपर पुस्तक प्रकाशित हुई अठारह सौ चौरासी द एडवेंचर्स ऑफ अकल बेरीफिन लंदन में प्रकाशित हुई अगले वर्ष अमेरिका में प्रकाशित हुई 1904 पत्नी ओलिविया का 60 वर्ष की आयु में निधन 1910 सौ दस रेडिंग कनेक्टिव में पचहत्तर वर्ष की आयु में मृत्यु